गीता तत्व चिंतन प्रमुख योद्धाओं का वर्णन बुद्धिमान शिष्य कहने का तात्पर्य यह भी हो सकता है कि जब आपका शिष्य इतना बुद्धिमान है तो फिर आपकी बुद्धिमत्ता का कहना ही क्या पांडवों की व्यूह रचना तो आपके शिष्य ने की है अतएव उस व्यूह को छिन्न भिन्न करने में आपको कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपके शिष्य ने आप ही से तो सीख यह व्यूह रचा है बुद्धिमान शब्द से यह भी ध्वनित होता है कि देखिए पांडवों की सेना असल में है तो छोटी पर धृष्ट दुम्न की व्यूहरचना की कुशलता के कारण वह महती दिखाई दे रही है यहाँ पर द्रोणाचार्य का उज्ज्वल चरित्र भी दर्शनीय है राजा द्रुपद तो उनके वैरी ठहरे पर वे द्रुपद के पुत्र को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे निष्ठापूर्वक अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं जो धृष्ट द्रोणाचार्य को मानने के लिए पैदा हुआ उसी को द्रोणाचार्य द्वारा शिष्य रूप से ग्रहण इतिहास में एक विरल घटना है पांडवों के विशिष्ट योद्धाओं के नाम तथा परिचय इसके पश्चात दुर्योधन पांडवों की ओर के विशिष्ट योद्धाओं का वर्णन करता है कहता है अत्रीमार्जुन समायुधी युधानो विराट द्रुपदस्थ महारथ धृष्टकेतुतान काशीराजस्वान पुर्जित कुभोज नरपुंगव युधा मल्युश्च विक्रांत उत्तम जा वीरवान्न सौभद्रो द्रौपदेस् सर्व एव महारथा। इस सेना में युद्ध करने में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुधारी योद्धा हैं युधान सात्विकी विराट और महारथ भी ध्रुपद जैसे शूरवीर हैं फिर धृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान् पुरोजित कुंती और नरश्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधाम्यु बलवान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सब के सब के महारथी हैं। शूरा महेशवासा महारथा ये तीन विशेषण सभी योद्धाओं के लिए समान रूप से प्रयुक्त हुए हैं साथ ही साथ कुछ योद्धाओं की अलग से विशेषता बताई गई है दुर्योधन इन विशेषणों के द्वारा आचार्य द्रोण पर यह प्रभाव डालना चाहता है कि पांडवों की सेना को हमारे सैन्य से किसी भांति कम शक्तिशाली न समझा जाए दुर्योधन कहता है कि भीम और अर्जुन के समान इससे ध्वनित होता है कि वह भीम और अर्जुन को महान बलशाली समझता था तथा पांडवों की ओर इन्हीं दोनों को प्रमुख योद्धा मानता था भीम के जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है जन्म के दसवें दिन ये माता की गोद से एक शिलाखंड पर गिर पड़े और इनके शरीर की चोट से वह शिला चूर चूर हो गई फिर कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो भीम सिंह ने ही दुशासन की छाती फाड़कर उसका रक्त पीने की भीषण प्रतिज्ञा की थी तथा दुर्योधन के जांग तोड़ देने की भी भयंकर घोषणा की थी इसलिए दुर्योधन भीम से भीतर ही भीतर बहुत डरता था अर्जुन तो महान पराक्रमी थे ही अकेले ही उन्होंने मंत्रियों सहित द्रुपद को पराजित किया था और उन्हें बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को सौंपा था जबकि दुर्योधन समय सारे कौरव द्रुपद से हारकर भाग निकले थे उसी प्रकार जब पांडवों के अज्ञातवास के समय कौरवों ने विराट नगर पर धावा किया तो अकेले अर्जुन ने ही कौरव सेना का संहार कर उसे खदेड़ दिया दुर्योधन यह सब भली भांति जानता था क्योंकि वह मुक्त भोग भुक्त भोगी था इसीलिए उसके मुख से भीमार्जुन समाह शब्द निकलता है भीम और अर्जुन उसकी आंखों के सामने काल के समान नाचते रहते हैं महाभारत में वीरों की चार श्रेणियां बताई गई है अतिरथी महारथी रथी और अर्धरथी कुछ लोगों के अनुसार अतिरथी और महारथी पर्यायवाच्य शब्द हैं और एक ही अर्थ की अभिव्यंजना करते हैं महारथी उसे कहा गया है जो अकेले ही दस हजार धनुर्धार योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखता है अतिरथी वह है जो दस हजार से भी अधिक योद्धाओं से अकेले मुठभेड़ ले सकता है रथी वह है जो एक हजार योद्धाओं से अकेले लड़ ले अर्थरथी की श्रेणी इससे भी नीचे है